नोमाइंड no मेडिटेशन में आपका स्वागत है परम सदगुरु ओशो द्वारा निर्मित यह विधि अत्यंत शक्तिशाली एवं प्रभावशाली है नोमाइंड का अर्थ है अमन अर्थात शांत मौन मन के पार की अवस्था इस विधि के तीन चरण हैं। पहला चरण है जिब्रिश अर्थात सजग विक्षिप्तता दूसरा चरण साक्षी का है साक्षी अर्थात विटनेस अब पूरी तरह शांत और मौन होकर बैठ जाएं। शरीर शिथिल हो मगर सिर और रीढ़ सीधी होनी चाहिए आंखें बंद रखें और श्वास सहज एवं सामान्य हो सजग रहें और जो भी हो रहा है उसके दृष्टा हो जाएं। कोई विचार आए तो उसे भी एक दूरी बनाकर देखते रहें उसमें उलझे नहीं और ना ही उसे तादातमय बनाएं। तीसरा चरण है लेट गो यह चरण समयातीत में प्रवेश के लिए है अब कुछ भी नहीं करना है बस लेट जाएं, सजग रहें कि ना तो आप दे हैं, ना ही मन आप दोनों के भिन्न कुछ और हैं गहरे और गहरे भीतर उतरते जाएं और धीरे धीरे अपने केंद्र पर पहुंच जाएं यही निज धाम है इसी धाम में थिर होना है हरिओम तत्सत पहला चरण जिब्रिश बैठकर अथवा खड़े होकर अनगल शब्दोच्चार जिब्रिश करना शुरू करें आंखें बंद रखेंगे किसी भी भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है ंट शंट कुछ भी बोलते जाएं, शरीर भी जो करना चाहे उसे करने दें उछलें कूदें हंसे रोएं, उठें, बैठें, हाथ पैर पटकें कुछ भी करें लेकिन चुपचाप खड़े ना रहें स्मरण रहे किसी दूसरे को बाधा नहीं डालनी है और न ही दूसरे की फिक्र लेनी है पूरी त्वरा और समग्रता से विधि को करें